प्रश्न उत्तर मणिमाला मुक्ति कल्याण है प्रश्न मुक्त होने पर अपने में क्या विशेषता आती है उत्तर मुक्त होने पर कोई विशेषता नहीं आती प्रत्युत अपने में जो कुछ विशेषता दिखती है वह मिल जाती है तात्पर्य है कि मुक्त होने पर विशेषता देखने वाला व्यक्तित्व नहीं रहता एक देशीयता मिट जाती है किसी भी जगह अपना अभाव नहीं दिखता मुक्त होने पर मैं एक शरीर में हूँ यह भी नहीं होता और मैं सब जगह हूँ यह भी नहीं होता प्रत्युत नहीं नहीं रहता विशेषता प्रेम से आती है ज्ञान में तो विशेषता मिलती है और एक क्षमता रहती है प्रश्न मुक्त होने पर फिर बंधन क्यों नहीं होता उत्तर कारण कि बंधन वास्तव में है नहीं प्रत्युत हमारा बनाया हुआ है बंधन कृत्रिम बनावती है मुक्ति स्वतः सिद्ध है प्रश्न वेदांत में चार प्रतिबंधक माने गए हैं संशय प्रमाणगत और प्रमेगत विपरीत भावना भावना और विषयाशक्ति इन प्रतिबंधकों के रहते हुए कोई जीवन मुक्त हो सकता है क्या उत्तर हाँ हो सकता है तीव्र जिज्ञासा होने पर प्रतिबंधक मिल जाते हैं प्रश्न परमात्मा करता निरपेक्ष है पर मुक्ति की इच्छा तो कर्ता में ही होती है फिर मुक्ति कैसे होगी उत्तर यद्यपि साधक के लिए मुक्ति की इच्छा करना अच्छा है तथापि वास्तव में बात यह है कि मुक्ति की इच्छा करने से क्रिया के साथ संबंध हो जाता है जिससे साधन कर्म सापेक्ष हो जाता है तात्पर्य है कि दूसरी इच्छाएँ मिटाने के लिए साधक मुक्ति की इच्छा करें दूसरी कोई इच्छा न रहे तो फिर मुक्ति की भी इच्छा न करो कारण कि मुक्ति नित्य तथा स्वतः सिद्ध है सब कुछ बदलता है पर सत्ता क्योंकि क्यों रहती है इसलिए मुक्ति होती नहीं है प्रत्युत मुक्ति है केवल बंधन की मान्यता मिलती है अगर मुक्ति होती है ऐसा माने तो पुनः बंधन भी हो सकता है प्रश्न अधिक धनी अधिक विद्वान अधिक दरिद्र और अधिक रोगी उनका कल्याण होना कठिन क्यों है उत्तर अधिक धनी में धन की अधिक आसक्ति रहती है अधिक विद्वान में विद्या की अधिक आसक्ति रहती है अधिक दरिद्र में धन की अधिक आसक्ति रहती है और अधिक रोगी में शरीर की अधिक आसक्ति रहती है यह आसक्ति ही उनके कल्याण में बाधक होती है आसक्ति अधिक होने के कारण ये जल्दी भगवान में नहीं लगते यदि आसक्ति न रहे तो इनका भी कल्याण हो सकता है प्रश्न भिष्म पितामह जीवन मुक्त महापुरुष थे फिर शरीर छोड़कर वे अजान देवताओं के लोग वसु लोग क्यों गए उत्तर वे पहले आजान देवता वसु ही थे और श्राप के कारण पृथ्वी पर आए थे इसलिए शरीर छोड़कर वे वहीं गए जहाँ से वे आए थे हाँ आजाम देवता की अवधि पूरी होने पर वे मुक्त हो जाएंगे प्रश्न निर्गुण को मानने वालों की मुक्ति और सगुण को मानने वालों की सायुझ की प्राप्ति दोनों में अंतर क्या है उत्तर सायुझ में समग्र की अर्थात ऐश्वर्य सहित सगुण परमात्मा की प्राप्ति है मुक्ति में निर्गुण ब्रह्म की प्राप्ति है जो समग्र का ऐश्वर्य है प्रश्न क्या भक्त सालोक्य के बाद क्रमश शाष्ट्रीय सामित्य और सारुक्य को प्राप्त होते हुए अंत में सायुक्य मुक्ति को प्राप्त होता है उत्तर यह भक्त के भाव पर निर्भर है भक्त का भाव हो तो वह अनंत काल तक सालोक्य में रह सकता है वहां संतोष न हो तो भगवान उसे बदल देते हैं गीता के अनुसार सालोक्या पाँचों प्रकार की मुक्तियाँ साधर्म के अंतर्गत है मम साधर्म मागता यद्यपि में की बात भक्ति में कहनी चाहिए तथापि भगवान ने इसको ज्ञान में कहा है इसका तात्पर्य है कि परमात्म तत्व एक ही है केवल प्रेम के लिए वह एक से दो होता है प्रश्न मोक्ष शास्त्र को धर्मशास्त्र से, से श्रेष्ठ क्यों माना गया है क्या धर्मशास्त्र से कल्याण नहीं होता उत्तर तो निष्काम भाव होने के कारण मोक्ष शास्त्र को धर्मशास्त्र से, से श्रेष्ठ माना गया है धर्म से कल्याण कभी होता है जब उसका पालन भाव से किया जाए तात्पर्य है कि कल्याण धर्म से नहीं होता प्रत्युत निष्काम भाव से होता है कुछ व्यक्ति मुक्ति की निंदा करते हैं और राधा कृष्ण के नृत्य विहार में प्रवेश करने को ही मानव जीवन के पूर्णता मानते हैं यह सीख है क्या उत्तर वे मुक्ति को समझते ही नहीं कि मुक्ति क्या होती है मुक्ति किसी जानवर का नाम थोड़े ही है जड़ता से सर्वथा संबंध विच्छेद होने को ही मुक्ति कहते हैं जड़ता से सर्वथा संबंध विच्छेद होने पर ही राधा कृष्ण के नृत्य विहार में प्रवेश गोपी भाव की प्राप्ति अथवा परम प्रेम की प्राप्ति होती है प्रश्न क्या सागोख्यादि मुक्ति प्राप्त होने के बाद भी जीव को संसार में वापिस आना पड़ता है उत्तर के सादोक्य के आदि की प्राप्ति होने पर जीव का पुनरागमन नहीं होता इसीलिए उनकी मुक्ति संज्ञा है के आदि की प्राप्ति में पूर्णता है अगर कोई जीव वहां से वापस आता है तो वह कर्मों के परवश होकर नहीं आता प्रत्युत भगवान की इच्छा से कारक पुरुष के रूप में अवतार लेता है